नमः ओम शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम बलि में तृतीय मंत्र विचार आरंभ हुआ था द्वितीय मंत्र में कहा गया अथ धीरा अमृतत्व ध्रुव विदिता यह जगती अध्रुवेशु न किंचित प्रथयंत यह जो तो कहा गया अमृतत्व ध्रुवम विदिता इसके बारे में आगे के लिए आगे मंत्र में अवतरणिका में प्रश्न किए जिसका ज्ञान होने से मुमुक्ष और फिर कुछ नहीं चाहता है उसका ज्ञान कैसे होगा यह प्रश्न होने से टीका में विकल्प करके बताते हैं जो प्रश्न करता है उसका क्या अभिप्राय है कथम अधिगम जो प्रश्न है इसका अभिप्राय क्या यो है कि वैदिकत्वाद धर्मवत परोक्षत्वेन इसका ज्ञान होगा वैदिकत्वाद धर्मवत परोक्षत्वेन आत्मन ज्ञानम् इस प्रकार के हेतु हो गया वैदिकत्व और दृष्टान्त धर्मवत साध्य हो गया परोक्ष अर्थात आत्मा परोक्षिकत्वात धर्मपत ये अनुमान है आ गया तो क्या परोक्ष होने से वैदिक होने से परोक्ष तो आत्मा का ज्ञान होगा किंवा घटाधिपत सिद्धत्वाद घट पदार्थ जैसे सिद्ध है सिद्ध होता विद्यमान है सिद्धत्वाद अपोक्ष घट कभी परोक्ष ज्ञान भी हो सकता है सामने में नहीं है किंतु तो कोई कहेगा कि मंदिर घटो वर्तते तो परोक्ष ज्ञान हुआ और सामने में है तो अप्रोक्ष ज्ञान हुआ घटा घटाधिपत सिद्धत्व अपरोन अपि ये दो विकल्प हुआ तो यहाँ अनुमान क्या हो जाएगा दृष्टांत तो पहले दे दिया दृष्टांत तो क्या दिया घट और हेतु सिद्धत्व और साध्य अपोक्ष आत्मा तो यहाँ हो जाएगा आत्मा अपरोक्ष क्यों कहते हैं सिद्धत् घटा दिवत तो अपरोक्ष अभी तो अर्थात तो अपरोक्ष भी होगा परोक्ष भी होगा इस प्रकार के इति आकांक्षायाम उत्तर देता है सिद्धांति आत्मत्वाद ब्रह्मण अपन एवं अवगम तो हेतु क्या दे दिए आत्मत्व इसलिए ब्रह्म अपरोय ब्रह्म अपरोय क्यों आत्मत्वात हो गया तो ये अपरोक्ष ही होगा द्वितीय विकल्प में पूछा था अपि उत्तर देते हैं कि अपरोक्ष एव ये दोनों में अंतर है सिद्धांत कहता है कि अपरोक्षत्व एव इसलिए ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष क्यों आत्मत्वात अर्थात अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान होगा वो ही इति अच्छा नया पुस्तक में अगम ठीक टीका हमें प्रथम पंक्ति में जो कथम तदिगम गकार एव अवगमः अवगम अवगमः पर जब अवगम होता है जब वेदांत श्रवण आरंभ करते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है तो वो सम्यक अधिगम नहीं है तो आरंभ होगा वहां से जब अपरोक्ष तो ज्ञान होगा वही सम्यक पूरा हो गया अगे मंत्र गंधं शब्द स्पर्शाश्च मैथुना एक भी किम परिशिष्यते तेत ये ऊपर गब्द स्पर्श मैथुना तो पूरा जैसे है ऐसे हो जाएगा तो एन भीजाती अं परिशिष्य जैसे ही हो जाएगा एत येन अर्थ ये येन आत्मन रस गंध शब्द स्पर्श मैथुनान मैथुनान का अर्थ द्वैतान द्वैत पदार्थ सबको तो, एक एवो एत न एवो सर्व बीजाना तो येनो आत्मना एत आत्मना येनो प्रथम पंक्ति में कहा गया येनो न मैथुनान बीजानाती अगर प्रश्न हो जाएगा उत्तर हो जाएगा एते एवो एव इसी के द्वारा ही जानता है तो, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि को आत्मा साक्षात नहीं जान पाएगा ये आत्मा कोई इंद्रिय नहीं कि साक्षात जान लेगा बुद्धि में वृत्ति होने से उसमें प्रतिबिंबित तो होगा साक्षी साक्षी का प्रतिबिंबन होना यही जानना साक्षात जानेगा नहीं वो और इंद्रियो वो बनाते हैं अर्थात तो वृत्ति बनाने में इंद्रियो सब सहकारी होते हैं इसलिए इंद्रियो को परमात्मा का साक्षी का लिंग कहा जाता है क्योंकि परमात्मा अर्थात साक्षी वो इंद्रिय जन्य वृत्ति में प्रतिबिंबन होना है ए तेन एव ए तेन अर्थात आत्मना एव सर्व जाना अर्थात यही आत्मा ही ये सब कुछ जानता है कि मत परिशिष्यते अर्थात आत्मा सब कुछ जानता है तो फिर आत्मा के लिए और क्या अज्ञात रह जाएगा अर्थात आत्मा सर्वज्ञ है तात्पर्य है मंत्र का सब कुछ वही जानता है और वो जो जानता है जो जानने वाला कहते हैं जानने वाला तो फिर विकारी हो जाएगा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है होता है तो कहते हैं ए तथ वही अर्थात जो जानने वाला होता है वो निरुपाधिक रूपेण वही है जो नचिकेता प्रश्न किया था अन्यत्र धर्मांत अन्यत्र धर्मात कहकर के जो प्रश्न हुआ था यह जो ये रूप रसक अंधस्पर्श तदाकार वृत्ति को जानता है वही वास्तविक ब्रह्म ही है वही आत्मा वही साक्षी है साक्षी है तब इसको साक्षी कहा जाएगा साक्ष्य नहीं है तो वास्तव चैतन्य नहीं है ज्ञानस्वभावना आत्मना रूप रस गंधम शब्द स्पर्शाश्च मैथुना मिथुन निमित्ता सुख प्रत्यनती स्पष्ट सर्व लोक सभी लोग जिसके द्वारा जानता है यहाँ सर्व लोग कहने से होता है जीव ये जीव व्यवहार करने वाला होता है और ये जीव किसके द्वारा जानता है कहते तो परमात्मा के द्वारा जीव जानता है ये आप लोगों को पता होगा नहीं होगा जिनको नहीं होगा ये जो वित्त व्यवस्था होता है देश में ये केंद्र सरकार सब टैक्स लेगा और लेकर के राज्य सरकार को बांटेगा तो आप लोग इतना आपका भाग है इसी प्रकार की ये परमात्मा ये सबको ग्रहण करेगा ग्रहण करके जीवो को दे देगा कहते हैं हाँ आप आगे इसको लेकर के व्यवहार करो सुसुप्ति में हम सो गए और अहम आसम न किंचित अवेदिसम, सुखम अहम अस्वाक्ष ये सब अनुभव किसका है कहते हैं कि अविद्यावृत्ति हुई और साक्षी उसको प्रकाशित किया अर्थात ये सब साक्षी ज्ञान कहा जाएगा और ये सब कहेगा कौन उठने के बाद जीव कहेगा प्रमाता कहेगा अर्थात तो अनुभव किसका है और व्यवहार कोई दूसरा करता है तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि ये न ये न अर्थात तो परमात्मा न जिस आत्मा के द्वारा ये सब अनुभव होता है और उसको लेकर के सर्व लोग जाना व्यवहारती ये सब जीव प्रमाता ये सब व्यवहार करते हैं कि तो वास्तव ज्ञान तो अर्थात तो साक्षी चैतन्य का ही है चैतन्य का ज्ञान ऐसे कह, कह दिया जाता है वो प्रतिबिंबित होने पर ही उसको ज्ञान कहा जाता है अगर दर्पण अंधकार में जो दर्पण है अगर उसमें टर्च नहीं आएगा कोई प्रकाश नहीं आएगा तो वो दर्पण कुछ नहीं है उसको कोई वो कुछ को प्रकाश नहीं कर पाएगा तो जब उस दर्पण में कोई प्रकाश आएगा तभी कहा जाएगा कि दर्पण प्रकाशित करता है इसी प्रकार की बुद्धि की जो वृत्ति है वृत्ति में चिदाभाषा आने से ही वो वृत्ति विषयों को प्रकाश कर देगा नहीं तो नहीं संभव नहीं है <coughs> ये नज्ञान स्वभावे न आत्मना कभी आत्मना तृतीय विज्ञान स्वभाव न तृतीय विज्ञान चैतन्यम अभी विज्ञान स्वभाव में क्या समास हो जाएगा आत्मा को कहेगा बहुग्री तो जिस आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दांशांश मैथुनान मैथुनान अर्थात द्वैत तो, तो मैथुन क्यों कहा गया कहते हैं मिथुन निमित्त द्वित्व निमित्त द्वित्व निमित्त होने से द्वैत बन जाएगा तो इसलिए मिथुन निमित्त होने से मैथुन हो गया मिथुन निमित्त में उसमें भी क्या समस्या होगा ये भी बहुग्री है सुख सुख होते हैं, भी होता है, विजानाति, विजानाति ृत्ति कौन सर्वोक प्रसिद्ध आत्मना अहम् विजानामि इति लोक में इस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं है आपने कह दिए कि यह लोक लोक अर्थात ये सब जीव प्रमाता व्यवहार करने वाले यह सब जिसके द्वारा ये विषय को जानते हैं अभी शंका करने वाला कहता है ऐसा लोक में प्रसिद्धि नहीं है किसी को पता नहीं मतलब कोई नहीं कहेगा कि मैं दूसरे के द्वारा जानता हूँ क्या कहेगा मैंने देखा मैंने जाना आप अभी कहते हैं कि हम लोग सब किसी दूसरे के द्वारा जानते हैं ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष का शंका है तो लोकस्य आत्मना देहादिविलक्षण अहम् बीजाती इति लोक में प्रसिद्धि नहीं है अर्थात यह सब मनुष्य देह से भिन्न कोई पदार्थ है जिसके द्वारा मैं जानता हूँ इस प्रकार किसी को पता नहीं है फिर कैसा पता है देहादि संघातो अहम् अहम भी जाना मैं तो सर्वो देहादि संघातो अहम तदेहादि तो का संघात में हूँ आदि कहने से बाकीकरण मनोबुद्धि उसमें अंत करण बही बाह्य करण सब मिलकर के तदेहादि तो संघातो अहम मैं तो वही हूँ देहादि का संघात और अहम भी जाना मैं ये तो ज्ञान होता है और अहम कौन कहते हैं देहादि संघात इसलिए देहादि से व्यतिरिक्त तो कोई पदार्थ तो है और उसके द्वारा हम जानते हैं ये बात ठीक नहीं है पूर्वपक्ष का सिद्धांती उत्तर देता है टीका में पूर्व पृष्ठ में एक शब्द नाम मूढ़ाण व्यतिर ना आत्मना देहादेव यद्यपिद्धम तथा विचारकाण व्यतिर वेद्यम प्रसिद्ध शब्द में प्रसिद्धवरामर्शों नरुयत पतिहर सिद्धांति उत्तर देता है मूढ़ा नाम मूढ़ा ना, विचार ना, रहितान जो विचार नहीं करते हैं, उनके लिए व्यतिरिक्त न आत्मा अर्थात आत्मा व्यतिरिक्त उसके द्वारा ये सब जाना जाता है ऐसा वो लोग नहीं जानते हैं जो लोग अभिवेकी है शास्त्र विचार नहीं करते हैं वो लोगों को ऐसा पता नहीं रहता है कि आत्मा के द्वारा जो की व्यतिरिक्त है किससे व्यतिरिक्त देहादि से देहादि से व्यतिरिक्त जो आत्मा है उस आत्मा के द्वारा देहा देहादेह वैद्यत्व देहा तो हटाएंगे तो, तो। देहादि वैद्य अर्थात तो उस आत्मा के द्वारा देहादि वैद्य हो जाते हैं ज्ञेय हो जाते हैं और देह से जो व्यतिरिक्त है आत्मा उसके द्वारा देह ज्ञे हो गया अर्थात वो आत्मा ज्ञाता इस प्रकार के प्रकाश मूढ़ लोगों के लिए अभिवेकी शास्त्र संस्कार रहितों के लिए यद्यपि न प्रसिद्धम वो लोग ऐसा नहीं जानते हैं तथा विचार कारणम जो शास्त्र विचार करते हैं व्यतिरिक वैद्य प्रसिद्धम व्यतिरिक व्यतिरिक विशेषण हो गया विशेष कौन होगा आत्मना तो व्यतिरिक आत्मना त्द्यातम। प्रसिद्धम तत तो विचारकों के दृष्टि से ये ज्ञात है कि देहादि देहादि व्यतिरिक्त आत्मा से ज्ञात होते हैं ततः क्योंकि विचारकों के लिए ये प्रसिद्ध है इसलिए यत शब्द न प्रसिद्धवत परामर्शों न विरोधते मंत्र आरंभ किया गया ये न रूपम रसम गंधम शब्दांशर्शांश मैथुनान कहा गया तो ये न कहने से जब कोई वाक्य का आरंभ में ये न कह देते हैं कोई सर्वनाम व्यवहार कर देते हैं अर्थात कोई कहना आरंभ कर दिया और सर्वनाम प्रथम कह दिया इसका अर्थ है कि कोई प्रसिद्ध पदार्थों को परामर्श करता है नहीं तो सर्वनाम पूर्व परामर्श होना चाहिए पूर्व में कुछ नहीं कहे और सर्वनाम व्यवहार कर दिया अर्थात बहुत प्रसिद्ध है ये मंत्र में भी ये रूपम रसम स्पर्श गंधम कह दिए तो ये कहते हैं कि प्रसिद्ध पत परामर्श करना ये कोई त्रुटि नहीं हुई है क्यों यह विचारकों में प्रसिद्ध है कि देह से व्यतिरिक्त आत्मा उसके द्वारा ये सब विषय ज्ञात होते हैं इति परिहरति परिहरति कह सिद्धांति भाष्य में द्वितीय पंक्ति में न तु एवं पूर्व पक्ष कह दिया कि देहादि दे संघात मैं हूँ और मैं ही जानता हूँ ये देहादि दे संघात से कोई भिन्न है जानने वाला ऐसा नहीं प्रसिद्ध सिद्धांति कहते ऐसा बात नहीं है देहादिघात संघात समय अनुसार है देहादि देहादिघात अच्छा यह अनुमदय देहादिघात शब्दादिस्व अविशेषा न नुक्त विज्ञातृत्व या न है न नुक्त विज्ञातृत्व देखिए देहादि दहादिघात शब्दादिस्वरूपत्वअाद अथवा विज्ञेषाच विज्ञात न, न युक्त विज्ञातृत्व कस्य न युक्त देहादि संघात किस को लेंगे देहादि संघात और साध्य करेंगे न विज्ञाता देहादि संघात न विज्ञाता हेतु कितना दिए दो हेतु दे दिए शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात और विज्ञात्व अविशेषात दो हेतु हो गया हाँ। अभी हेतु देने के बाद आगे इसमें व्याप्ति भी कहना पड़ेगा प्रथम हेतु के लिए व्याप्ति हो जाएगा शब्दादि स्वरूप स्वरूपत् तज्ञातत्व न युक्त अर्थात अभिज्ञातृत्व दूसरा में भी हो जाएगा विज्ञा जहा रहेगा वहां भी विज्ञात तो नहीं रहेगा तो ये दो व्याप्ति हो जाएगी व्याप्ति तो को आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा दृष्टांत नहीं दिए हैं इसके लिए अभी दृष्टान्त दे करके सिद्ध करते हैं टीका में दही का न स्वा श्वात, स्वात्म ऐसा है नही का शब्दादयो न स्वात्मा अन्य बीजानीयु शब्दादिवाद्यवाच बाह्यवत दहिकाह शब्दादय दहिका इसमें विग्रह कैसा कहेंगे देहे भवा ये दहीिका देह में जो होते हैं देह में अर्थात देह का जो अवयव अवयवत्व है ना विद्यमान है अवयव अर्थात तो पांच भूत से ये शरीर बनते हैं त तो शब्दादय अर्थात तो देह जिस ये सब शब्द रूप असगंध ये सब से बने हैं न स्वात्म अन्यम च बीजानीयु क्यों देह जिस आ, आ, ये पंच पंचमहाभूत से बने हुए हैं वो पंच महाभूत ना वो अपने को जानते हैं और ना वो पंच महाभूत दूसरों को जान लेते हैं नहीं जानते हैं <çukled> और नियम चीजान यु क्यों शब्दादिव और दृश्यत्व तो जो दृश्य होगा वो अपने को भी नहीं जानेगा दूसरों को भी नहीं जानेगा और जो शब्दादि है वो भी अपने को नहीं जानेगा दूसरों को भी नहीं जानेगा और विपक्षे बाधक माह ये व्याप्ति कह दिए अर्थात यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्हीर इसको कह दे कि व्याप्ति कह दिए अगर ये व्याप्ति को स्वीकार नहीं करेंगे आप व्याप्ति का भंग करवाएंगे क्या कहेंगे धूमो अस्तु बन्ही मास्तु इस प्रकार की कहेंगे तो वो अनुकूल तर्क देगा यदि बन्ही न सत तरी धूमो न सत इसी प्रकार की व्याप्ति का भंग करने से वो विपक्ष में बाधक देते हैं भाष्य में कहते हैं तो टीका में अनुमान दे दिए कि देह में होने वाले अर्थात तो देह का जो आरंभक है ये पंचमहाभूत हो ये अपने को भी नहीं जानते दूसरों को भी नहीं जानते अगर कहेंगे कि देह आरंभक है ये जो पंचभूत तो ये जाने दूसरों को जाने अपने को भी जाने और दूसरों को जाने अगर इस प्रकार की कह देंगे तो भाष्य में उसका बाधक तर्क देते हैं यदि ही देहादि संघातो रूपाध्यात्मक सन रूपा दिन अगर देहादि संघात का जो आरंभक हो गए ये रूपरसादि पंचमहाभूत अगर वो रूपाधीन बीजानियात अगर वो रूपों को जानेंगे देहादि आरंभक ये पंचमहाभूत है अगर ये पंचमहाभूतों को ग्रहण करेंगे तब बाह्यपे रूपादयो अन्योन सोम सोम रूपम से बीजानियु देह का आरम्भ को जो भूत हो गए अगर वो अपने को जानेंगे दूसरों को जानेंगे ये बाहर में जो घटपट सब है वो भी अपने को जाने दूसरों को जाने तो इस प्रकार के किंतु नहीं होता अगर ये सब बाहर का पदार्थ ऐसे आपने को जाने और दूसरों को जाने होंगे ना तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा आप जब उनको खाने के लिए जाएंगे तो वो क्या करेगा? रोटी भी जानेगा अपने को भी जानेगा दूसरों को भी जानेगा और जब आप खाने के लिए जाएंगे वो क्या करेगा तो इसी प्रकार के जीवन कठिन हो जाएगा नींद थोड़ा खुल जाए ठीक है बाह्य अपे रूपादयो अन्यम सोम सोम रूपम चिजानियु अगर शरीर का आरंभ को जो भूत है अगर वो अपने को दूसरों को जानेंगे तो बाहर में होने वाला रूप और रस ये सब विषय वो भी अपने को जानेंगे दूसरों को भी जान लेंगे तो कहेंगे इष्टापति तो पूर्व पक्ष कहेगा इष्टापति जाने सिद्धांत कहते हैं नस्त ऐसा नहीं होता है देहादी रूपादीन, रूपादीन, एते आत्मनाती लोकः इसलिए देना लक्षणा लक्षण है ना? देहादि लक्षण रूपाधीन अर्थात तो देहादि का जो आरंभक रूप अर्थात जो भूत है उनको भी अर्थात तो बाहर का पदार्थ को तो मनुष्य मनुष्य प्राणी मात्र के बाहर का पदार्थ को तो ऐत न आत्मना जानाती और देह का आरंभक जो है सब उनको भी ऐसे नहादि लक्षण लक्षणांश अर्थात देहादि स्वरूप अर्थात देहादि का आरंभक जो है भूत रूपा रूपीन अतः भूतान एन एन आत्मना देहादिव्यतिर ये न का विशेषण हो गया आत्मना देहादीव्यतिर आत्मनाज्ञानस्व ये वही विशेषण हो गया विज्ञानस्वभा विज्ञान चैतन्य स्वभावन आत्मना बीजाती लोक आत्मना ये हो गया विशेष ये उसका प्रथम विशेषण क्या हो गया अच्छा वो तृतीय विशेषण होता है क्योंकि विशेषण विशेष्य का नजदीक नजदीक होकर के चलेंगे ना प्रथम विशेषण विशेष्य का नजदीक आएगा फिर कहीं कुछ अतिव्याप्ति अव्याप्ति इत्यादि दो हो जाते हैं तो फिर आगे आगे विशेषण जोड़ते हैं इसलिए आत्मना का प्रथम विशेषण हो जाएगा विज्ञान स्वभाव है ना क्योंकि उसका पहले स्वरूप कह दिया गया आगे कहते हैं देहादि व्यतिरिक्त न विज्ञान स्वभाव है इसलिए देहादि से व्यतिरिक्त हो जाएगा क्योंकि देहादि जड़ स्वभाव है इसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं जिसके द्वारा जानता है वो आत्मा है अर्थात आत्मा का ऐसा कोई साक्षात ज्ञान जब तक तो ये शुद्ध नहीं हो गया पता नहीं चलता फिर भी आत्मा का जो परोक्ष ज्ञान करवाया जाता है क्योंकि यहाँ मंत्र हमको प्रथम परोक्ष ज्ञान करवाते हैं कहते हैं कि जिसके द्वारा आप जान रहे हैं वो आत्मा है हमको तो वो पता नहीं चलता सीधा तो ये तर्क संग्रह में वायु का स्वरूप कैसे कथन करवाते हैं जिसके द्वारा वृक्षम चालयती यह सवायु तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं यथा ये न लोहो दहति सो अग्निर रि तत्व तो जल गया हाथ लोहा से और कहता है कि लोहा से जल गया तो दूसरे आदमी कहता है लोहा से नहीं जला अग्नि से जला अतः अग्नि से कहाँ जला तो उत्तर देते हैं ये न लोहो दहती सो अग्निर जिसके द्वारा ये लोहा दहन कर दिया जला दिया हाथ वो अग्नि है आत्मनो विज्ञेयम किमत्र किमत्र परिशिष्यते मंत्र का और अंतिम भाग में है आ, इसके लिए व्याख्यान देते हैं आत्मनो विज्ञेयम किम आत्मनो अभिज्ञेय आत्मनो अभिज्ञेय किम अस्मिन् लोके परिशिष्यते आक्षेपम है न किंचित परिशिष्यते आत्मनो अभिज्ञेय आत्मा के द्वारा ज्ञा तो नहीं होता है अत्र अस्मिन् लोके किम परिशिष्यते और क्या बच जाएगा अर्थात न किंचित परिशिष्यते इसलिए ये नया एक लोग समग्र जगत को प्रमेय कहते हैं तो ये जीव प्रमा का विषय बन जाएगा पूरा जगत तो क्या समाधान देते हैं कहते हैं सर्वम प्रमेयम क्यों सर्वम अभिधेयम क्यों प्रमेयत्वात ये जगत में प्रमेयत्व तो कैसे रह जाएगा तो कहते हैं जीव प्रम, प्रमा का विषय पूरा जगत बनेगा नहीं बनेगा तो ईश्वर प्रमा विषय कहते हैं तो यहाँ कहते हैं वही बात वही बात अर्थात इस न्याय शास्त्र बनता है अर्थात ईश्वर का दृष्टि से कुछ भी और अभिज्ञेय नहीं रहता है अच्छा सर्वम एवं स्वात्मना विज्ञेयम् पुराना पुस्तक में तो यहाँ विज्ञेयम ज्ञो में एक आर छुट गया था नया में तो ठीक होगा तो स्वात्मना सर्वम एव विज्ञेयम् सब कुछ ये जाना जाता है तो ये वेदांत का रहस्य है तो स्वात्मना सब कुछ जान लेगा फिर कहेंगे दृष्टि सृष्टिवाद हो गया सब कुछ जान लिया क्या जान लिया कि आम का वृक्ष में कितना पत्र है जान लेगा कह तो जानता हूं कहता ब्रह्म है इतना ही कह देगा ये कहता है कि सर्व विज्ञेयम् यस्य आत्मनो अभिज्ञ न किंचित परिशिष्यते स सर आत्मा सर्वज्ञ जिसके लिए कोई अभिज्ञ नहीं रह जाएगा वो सर्वज्ञ होगा आत्मा तो सर, सा, सा, क्योंकि कुछ अभिज्ञ नहीं रहा इसलिए वो सर्वज्ञ होगा वही तत् अर्थात जो नचिकता ने पूछा था किम तचिकेतसा पृष्ठ जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया था और हर यमराज्य कहे थे देवादि विचि कहे थे देवर विचिता पुरा और तौं, तौं, ना ना वो तो, आ, कहा गया यमराज ये बात कहे थे अर्थात ये धर्म अणुअु अर्थात इंद्रिया थी तो अग्राह्य इंद्रिय से इसलिए अणु कहा गया तो देवादि भीचिकित्सित विचिकित्सित विचिकित्सा का अर्थ होता है संशया अर्थात देवादियों के द्वारा भी ये संशयित तो है संशय का विशेष है और धर्मादि भी ये कहा गया था अन्यत्र धर्मात् अधर्मात् बात कहा गया था आगे यद विष्णु हो परम या विज्ञान सारथी सारथिर्यस्त प्रग्रहवान प्रग्रहवा रदमाति पदम आपनोति परमाति तष्णु परम आपनोति पदम तो विष्णु तो का परम पदम तो विष्णु का पद षष्ठी तो दिया है राहुशि जैसा कहते हैं अभेद्ठी वो हि विष्णु है वो ही परम पद है नहीं? यस्त परम नास्थी तद्वय तद, जिससे और परो कुछ नहीं है पुरुषान्न परम किंचित साठा सा परागति ये जितने सब मंत्र यहाँ तक परमात्मा स्वरूप को व्याख्यान करने के लिए कहा गया है उस सबका यहाँ वाष्यकार ने क समाह कर दिया तदवा एक तद, तद अधिगतम अर्थ तदवा तदवेयदिगतम तद यह रूप है जो अधिगत जाना गया जो जाना जाने से जगत का सब कुछ जान लिया गया उस आत्मा का दृष्टि से कुछ अभिज्ञ नहीं रहा तो तुआत्मना अच्छा स्वात्मना हम स्वात्मा बड़ा हा न सर्वम एव तू आत्मना ठीक है क्योंकि उसका पूर्व में आक्षेप का समाधान दिया जाता है तो कदया किम पिशिष्य करता है उसका उत्तर देते हैं न किंचित पिशिष्य क्यों कहते हैं कि आत्मना सर्वे विज्ञे हेतु देते हैं उसको आत्मना ही पाठ है अच्छा आगे अति सूक्ष्म मत्वा एतमेव अर्थं पुनः पुनः आह श्रुति अति सूक्ष्मत्वात ये आत्मतत्व अति तो सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय अग्राह्य और मन जब तक ये वासना रही तो पूर्णतया तो नहीं हो गया तब तक भी ये दुर्भिज्ञ वासना है तो हमसे भिन्न पदार्थ में ही वासना होती है तो वासना अगर है अर्थात तो जगत में कहीं ना कहीं किसी भिन्न पदार्थ में सत्य तो बुद्धि है असत्य तो बुद्धि और जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे और जगत मिथ्या होने पर ही आत्म तत्व का निश्चय होता है तो इसलिए कहते हैं बार बार कहेंगे दुर्विज्ञ दुर अर्थात एक भी वासना है तब वो नहीं बनेगा इस महत्व एतम एवं अर्थम पुनः पुनर् आह इसी आत्म तत्व का व्याख्यान फिर बार बार करेंगे तो इससे संस्कार बढ़ेगा अनात्म संस्कार धीरे धीरे ये हटेगा तब यह कार्य होगा स्वप्नांतं महांतं स्वप्नाता मीर न शोचती महामात्म जैसे ही अन्वय हो जाएगा स्वप्नतम अर्थात स्वप्न से अंत भ इस प्रकार के अर्थात ये न कहानी है या? अच्छा ये न अनुपस्ती अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है चलिए ये ना ले लेंगे क्योंकि अनुवृत्ति ले लेना अर्थात पूर्व मंत्र में जैसा हुआ ऐसा संस्कार हो जाता है ठीक है अच्छा है तो जिसके द्वारा क्योंकि उसी का ज्ञान करवाना है तो ये न स्वप्नातम जागरितान्तम च उभ अनुपश्यति अनुपश्यति वही जीव स्वप्ना स्वप्नान्तम अर्थात स्वप्न मध्यम स्वप्न शुपन में होने वाला पदार्थ विषय स्वप्न विषय को और जागरितान्तम जागृत में होने वाला विषय को और विषय और उसके साथ अवस्था को भी उभ ये न अनुप, अनुपश्यति ये जिस आत्मा के द्वारा ये सब को जानता है जागृत और स्वप्न ये दोनों में विषय को भी जानता है और वो अवस्था को भी जानता है उसका स्वरूप कहते हैं महान है तम महानतम और विभू विभू अर्थात विविधेन रूपेण भवती इति विभु वही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत हो रहे हैं इसलिए विभू कहा गया ये दू प्रत्यय होता है भूवश्च इस प्रकार शायद सूत्र है उनादि उसे भी डू प्रत्य होता है ऊपर सूत्र है उसे है, उसे बनता और भूवश्च शायद ऐसा सूत्र है ये उनादि में है विभु आत्मान वही आत्म तत्व उसका मत्वा, महत्व महत्व अर्थात आत्मत्व न ज्ञातवा जान करके धीरो न सोचती धीरह धीर, धीर अर्थात विवेकी आत्म तत्व को जान करके और फिर शोक नहीं करता है दुखों को प्राप्त नहीं करता है भाष्य में स्वप्नाव्यम स्वप्नातम का अर्थ तो कहते हैं स्वप्न मध्यम अर्थात तो स्वप्न विज्ञेयम स्वप्नातम अर्थ हो गया स्वप्न मध्यम अर्थ हो गया स्वप्न विज्ञेयम इस स्वप्न विज्ञे में समाज कैसे कहेंगे स्वप्न मध्य को कहेगा स्वप्न अंत अर्थात स्वप्न में जो होता है स्वप्न मध्यम अर्थात सप्तमी तो है स्वप्ने विज्ञम अर्थात जो विषय स्वप्न में जो विषय सब होते हैं तथा जागरितांत अर्थात जागरित मध्यम अर्थात जागरित विज्ञा ये सब जागरित अवस्था में जो विज्ञा विषय पूर्व मंत्र में कहा दिया गया था ये न शब्द मैथुना कहा गया था तो इसी को फिर कह दिया किंतु कि अधिक लाय और स्वप्न सुपन स्वप्न में होने वाला पदार्थों को भी इसी साक्षी दृष्टा के द्वारा जानता है भूवश्च ऐसे सूत्र नहीं है उन्दी में है ना तो कैसे क्या से भूवत् कैसे बन जाएगा अच्छा से भूवत् हुआ अच्छा ये तो डू होता है अच्छा क्योंकि विभू बनता है ना तो डू होने से डिप् सामर्थ्यात उसका टीलोप हो गया और डू का वो मिल गया मिल करके विभू हुआ भ्रमेश डू ऐसा सूत्र नहीं है भ्रमेश्चू जिससे भ्रू बनता है किंतु तो दीर्घ होता है ना, तो दीर्घ होता है है, है, है, वो तो दीर्घ उसे बनता है। उसका आगे ये है भूवेश्वर तो इन्हीं हो गया भाभी अच्छा देखिए ये सब क्या ना सब न पता है, अच्छा। तो आ, तो दिवो, दिवो है अच्छा ठीक है कैसे अच्छा हाँ बी दो संज्ञा दो अच्छा दो पसंद संख्या है है असंख्या प्र बी बी बी प्र प्र अच्छा अच्छा ये है के पर में भू होने से उसे हो जाएगा सं वो तो शंभु जो है तो कल्याण वो तो अलग है शंभु अर्थात जो भी बनेगा शुद्ध है तो बनेगा वो शंभु रहा सम्य होती यहाँ विशेषण बवती विविधे विवधे नव विविध्यो असंध्या उच्छा विका भाष्य में है उभो मे जागर जान आत्मा जीव सर्व पूर्व ये सब पूर्व पूर्व मंत्र में जैसा कहा जाता इसी के द्वारा देखता है तम महानतम विभुम आत्मान मत वो विभू है आत्मा महान है उसको जान करके इसलिए ये जो महानतम अर्थात तो वेदांत में आ गए तो और हम मतलब पापों हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव थोड़ा घटा देना है उसको इतना नहीं करना तो अर्थात तो हम महान है अर्थात तो ये सब किसी विशेषण उपाधि हमें नहीं है ये सब विचार करना है तो पाप हमें है इस प्रकार के विचार धीरे धीरे छोड़ देना है था। मत्वा मत्वा अर्थात अवगम्य जान करके कैसे जानेंगे आत्मभावेन न दहम अस्मि परमात्मा इति अगर हम मानते रहेंगे हम पाप है हम पापी है तो फिर हम परमात्मा ये दोनों विरुद्ध पड़ेगा इसलिए कहते हैं धीरे धीरे वो सब अभ्यास को छोड़ें इसका अर्थ नहीं कि फिर पाप करने में लग जाए वेदांत में जो लोग चलते हैं वो लोग से पाप ऐसे सामान्य तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे क्योंकि उनका संस्कार ही बदल गया होगा परमात्मा इति धीरो न सोचती तो धीरो विवेकी फिर और दुख नहीं करता है किंच और भी उसी आत्मतत्व को अभी तो ये द्वितीय बलि से केवल आत्मतत्व ही आरम्भ हो जाएगा ये प्रथम बलि में तृतीय प्रथम अध्याय का तृतीय बलि में आरंभ किए न जायते मृत व कदाचीन आरम्भ हुआ वहाँ दो मंत्र आ गया फिर उसके आगे मंत्र भी हो गया न हंती न अनिब्य न हंता चेत मन्यते हन तुम मन्यते हतम ये दो मंत्र और आगे अणोरणयान महत्वमयान तीन मंत्र वहाँ आत्मतत्व का थोड़ा व्याख्यान हो गया आगे फिर आरंभ हो गया अर्थात उसका साधन कहने का आरंभ हो गया आगे बल्ली में भी बहुत परिवहन खाली आत्मानम तीनम विद्धि और इंद्रिय पराह इस प्रकार के थोड़ा तुम तो, पदार्थ शोधन का कहा गया किन्तु इस बीच में बहुत ज्यादा कह दिया गया इंद्रिय अगर नियंत्रित तो नहीं है मनो अगर बुद्धि के पीछे नहीं है बुद्धि अगर विवेक की नहीं है तो इतने सारे फिर अधिक साधन पर को कहा गया जैसे गीता में देखिए भगवान कैसे कहते हैं आरम्भ कैसे किए अर्जुन को शुद्ध ज्ञान का अवतारण कर दिया ये रो रहा है उसको शुद्ध ज्ञान पहले कह दिए आगे फिर तृतीय अध्याय से लेकर के ष्ठ अध्याय तक देखिए फिर वही आपको ये करना है वो करना है वो करना है पूरा कर्मयोग का व्याख्यान कर दिए अर्थात उपक्रम में वो बात कहेंगे और उपसार में फिर वो बात कहेंगे इसी प्रकार की तृतीय बल्ली में भी थोड़ा आरंभ कर दिया गया फिर आगे साधन के ऊपर और गुरु तो दे करके कह दिया गया फिर और ये द्वितीय अध्याय से तो केवल ज्ञान का ही विचार चलेगा फिर यहाँ कहते हैं यमंग मध्वदंगेद आत्मान जीव मंति का ईशान भूत भव्य न तो इमं जीवं ईशानं ेद यम मध्व जीव भूतभव ईशान आत्मा अतिकात ततो तो तो आत्मान न बिजुगुपते फिर आत्मान का दो बार लेना होगा जो इम इसको, इसको किस को कहते मध्दम मध्दम अर्थात अद अद भक्षण धातु आया मधु मधु भक्षण करने वाले को तो मधु अद ये दो अंश आ गया इसमें विग्रह कैसा देखेंगे मधुम अति कहने से कर्मणि अन्न हो जाएगा फिर मधुअध बनेगा इसलिए अति इति अद पहले नंदीग्रही ग्रही पचा दिव्य हो लिवणी न्यच से अच प्रत्यय करेंगे अध बनेगा फिर आगे मधुन अध मधुनो, अदा, मधुनो अदा। मधुना मधुनाष्टी करना पड़ेगा जैसे गंगा धर त तो गंगा में कर देंगे नहीं हो पाएगा धरति इति धर फिर गंगा धर इसी प्रकार की अति इति अद फिर इति न हो जाएगा मधु शब्द का अर्थ कर्म फल तो कहते मधु क्यों बड़ा मीठा लगता है करने का समय में कर्म तो ये सोच करके करता है कि ये तो मधु जैसा फल होगा किंतु जब फल आता है कहते हम तो मधु प्राप्त करने के लिए कर्मों किया तो ये ऐसे कैसे मिलता है कड़वा कैसे मिलता है इसलिए पाणीनी महर्षि का एक सूत्र है कष्टाय क्रमण तो इसका अर्थ होता है कि कष्ट प्राप्त करने के लिए पाँव बढ़ा रहा है तो वो कोई नहीं करता उस समय में पता नहीं चलता है इसे कष्ट मिलेगा उस समय तो लगता है कि मधु मिलेगा कितु तो आगे जाकर के देखता है कष्ट होता है जो इस मध्योद मध्योद अर्थात कर्म फलों को भोग करने वाला कर्म फल भोग कौन करेगा जीव करेगा और परमात्मा करेंगे तो जीव करेगा तो, मध्वदम वेद वो कौन है मध्वदम कहते जीवम वो जीव है और वही जीव अभी जीव कह करके तुम पदार्थों को कह रहे हैं और वही जीव भूत भव्य से ईशानम वो भूत भव्य का मतलब ईशान शासन करने वाला भी वही है तो जो जीव है वही भूत भविष्यत का शासन करने वाला है तो इसको जो आ, वो क्या है कौन है कहते आत्मान वही आत्मा है जो जीव है वही आत्मा है अर्थात अभी ये यह मंत्र ये, ये तोम पदार्थ शोधन तो ऐसा कहते हैं तो यह मंत्र अर्थात वही आत्मा है वही भूत भविष्यत का ईशान होने से वो परमात्मा भी है और इसको कैसे जानता है आत्मानम कहते हैं अंतिकात अर्थात तो समीप से जानता है अहम अस्मी इस प्रकार की आत्मान अंतिकात वेद वेदअर्ता जान आती तत इस आत्मा को जो जान लेता है ये तो कालत्रय का नियामक है कालत्रय का वशीभूत तो नहीं है जब इस प्रकार की जान लेता है फिर ततो आत्मान न बीजुगुप्त आत्मा का रक्षा करने के लिए और इच्छा नहीं करता है तो बीजुगुप्त इच्छा नहीं करता गुपुरक्षण धातु से यहाँ इच्छा अर्थ ये ईशावासी में इच्छा अर्थ नहीं है तो वो वहां है कि आत्मानम न रक्षियती इस प्रकार के अर्थ लेंगे वहाँ स्वार्थ में सन प्रत्यय दिया गया यहाँ की तो इच्छा अर्थ में सन भाष्यकार ऐसा कहते हैं अर्थात तो यहाँ आत्मानम रक्षित न इच्छति वहाँ आत्मानम न रक्ष्यती इच्छा करने का बात नहीं रक्षा नहीं करता है भाष्य में ना, आगे, मंत्र में अर्थात यही जो जीव का वास्तविक स्वरूप है आत्मा वही जो नचिकेता ने पूछा जगत अधिष्ठान ब्रह्म है तो ऐक्य पर वाक्य भी यही हो जाएगा भाष्य में य इमाम इम्वद कर्मफल फलभुज जीवम प्राणादि कलाप से धारय तरम वेद बिजाती अंतिका के समीप समीपे ईशानम ईशिता भव्यस्य भव्य ठीक है भव्य कालत्रय से ततस्तविज्ञा ऊर्ध न नीजुगुपते न इच्छति यहाँ इच्छति देते हैं ईशावासी में इच्छति नहीं है अभय प्राप्त अभय प्राप्त हो गया तो फिर रक्षा करने का इच्छा नहीं करेगा मंत्र में दिया गया यह अर्थात कश्चि कोई भी कर सकता है खाली अधिकार होना चाहिए अधिकारित्व तो अपने में साधन चतुष्टय होना चाहिए इम्त मध्योदम कर्म फल यहाँ प्रातिपद हो जाएगा कर्म फल भुज तो यहां क्या प्रत्यय होगा कोई कुत्य कर्मफलम भूंगते तो कोई प्रत्यय करेंगे कर्तरी जीवम कर्मफल भोग करने वाला जीव कलापस्य कलापस्य धारयिप कलासमूह प्राणादिमूह का धारण करने वाले तो भाष्यकार का ये पंक्ति के ऊपर पंचदशि श्लोक है पूटस्थे कल्पिता बुद्धि तुद्धिस्तक प्राणा जीव संेण संयुज्य कूटस्थ ब्रह्म उसमें कल्पित हो गई बुद्धि और बुद्धि में प्रतिवास चित्त प्रतिबिंब का आ गया तो बुद्धि में चिदाभाषा आ गया वही जीव हो गया क्यों आगे वो प्राणा नाम धारण वो प्राण धारण करने लगा इसलिए जीव जो धातु है जीव धातु का क्या अर्थ है प्राण धारण है जो प्राण धारण करेगा वही जीव हो जाएगा प्राणादि कलापस्या धारयारम वही जीव हो गया आत्मान वेद वेद अर्थात बीजाना कैसे अंतिकात अंतिकात अर्थात अंतिके समीपे अर्थात मैं ही हूँ मेरा ही वास्तव स्वरूप है ईशानम वो कैसे है आत्मा ईशान ईशान अर्थात ईशिता किसका ईशिता भूत भव्य से तीनों काल तीनो का ईशिता अर्थात ये तीनों काल का अतीत है ये कालत्र भूत तो नहीं है ततसर्थात ततस मंत्र में कहा तत्व न बीजगुप्स ततसर्थात तत तद्विज्ञात आत्मतत्व का ज्ञान हो जाने से तद विज्ञात ऊर्ध् ऊर्धवअर्थात पश्चात न बीजुगुपते फिर आत्मा न गोपायुम इच्छति और आत्मा का रक्षा करने का इच्छा नहीं करता है क्योंकि अभय प्राप्तवात्थ क्योंकि स्वरूप ये, ये तो अभय स्थिति है ये शरीर मनोबुद्धि को हानि हो सकती है जब तक शरीर मनोबुद्धि में तादात में तब तक इच्छा करने रक्षा करने का इच्छा और जो तादात में नहीं रहा वो इच्छा भी नहीं रहेगी आज यहाँ तक आगे तीन दिन अवकाश में तीन दिन अवकाश रहेगा ओम सं नो मित्र संण